महाभारत कर्ण कर्णपर्व अष्टाशीति तमोध्याय अर्जुन द्वारा कौरव सेना का संघार अश्वस्थामा का दुर्योधन से संधि के लिए प्रस्ताव और दुर्योधन द्वारा उसकी अस्वीकृति संजय उवाच तद्देवनागा सुर सिद्ध अक्ष गंधर्व रक्षो सरसा संग ब्रह्मषि राजपर्णजुष्टम बभौवी अदरणीय रूपम संजय कहते हैं महाराज तो उस समय आकाश में देवता नाग असुर सिद्ध यक्ष गंधर्व राक्षस अप्सराओं के समुदाय ब्रह्मर्षि राजर्षि और गरुण ये सब जुटे हुए थे उनके कारण आकाश का स्वरूप अत्यंत आश्चर्य में प्रतीत होता था नानद्यम निनृतर्मनो वादित गीतस्तुतिनृत्यहासै सर्वतरीक्षनुष्या त्व्यस्मयनीय नाना प्रकार के मनोरम शब्दों वाद्यों गीतों स्त्रोत्रों नृत्यों और हास्य आदि से आकाश मुखरित हो उठा उस समय भूतल के मनुष्य और आकाशचारी प्राणी सभी उस आश्चर्य में अंतरिक्ष की ओर देख रहे थे तत प्रहिष्ठ कुरु यो धा वादित्र सिंह विनादयों वसुधा दिश्च स्वन सर्वान्जघ्नो तद्नतर कौरव और पांडव पक्ष के समस्त योद्धा बड़े हर्ष में भरकर वाद्य शख ध्वनि सिंहनाद और कोलाहल से रणभूमि एवं संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए समस्त सत्रों का संहार करने लगे नास सम थे समकुलपात दुख सहम अभिर्जुष्ट भतदेह सकुल रणाजी रम लोहित उस समय हाथी अश्वरथ और पैदल सैनिकों से भरा हुआ बाण खड शक्ति और दृष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से दुस्सह प्रतीत होने वाला एवं मृतकों के शरीरों से व्याप्त हुआ वह वीरसेवी सम्रांगण खून से लाल दिखाई देने लगा बहु बहुअयोधम कुर पांडवाना यहासुरामु महसा अभवत् तथा धनंजयस्य च परस्पर प्राविणुता सुदंसित जैसे पूर्व में देवताओं का असुरों के साथ संग्राम हुआ था उसी प्रकार पांडवों का कौरवों के साथ युद्ध होने लगा अर्जुन और कर्ण के बाणों से वह अत्यंत दारुण तुम युद्ध आरंभ होने पर वे दोनों कवचधारी वीर अपने पहने बाणों से परस्पर संपूर्ण दिशाओं तथा सेना को आच्छादित करने लगे तत स्दीयाच परे चाजकते दशदुर्न किंचन भयातुरा एक सश्रिय तथोस्भुत तत्पश्चात आपके और शत्रुपक्ष के सैनिक जब बाणों से फैले हुए अंधकार में कुछ भी देख न सके तब भय से आतुर हो उन दोनों प्रधान रथियों के शरण में आ गए फिर तो चारों ओर अद्भुत युद्ध होने लगा ततो तथोश्रमस्त्रेण परस्पर तौ विव पूर्व पश्चिम घनाधकार तमो नुदौ ये जत तदंत जैसे पूर्व और पश्चिम की हवाएं एक दूसरी को दबाती है उसी प्रकार वे दोनों वीर एक दूसरे के अस्त्रों को अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट करके फैले हुए प्रगाढ़ अंधकार में उदित हुए सूर्य और चंद्रमा के समान अत्यंत प्रकाशित होने लगे न चाभी सर्तव्य मि प्रचोदिता करे तदीयाच महारथतु तो परिवार्य सर्वतः सुरासुरा संबरवा सभा किसी को युद्ध से मुंह मोडकर भागना नहीं चाहिए इस नियम से प्रेरित होकर आपके और शत्रु पक्ष के सैनिक उन दोनों महारथियों को चारों ओर से घेरकर उसी प्रकार युद्ध में डटे रहे जैसे पूर्व काल में देवता और असुर इंद्र और संबरासुर को घेरकर कर खड़े हुए थे मृदंग भैरी प्रणवानक स्वन स सिंघनादा घनि धीरे दोनों दलों में होती हुई मृदंग भेड़ पड़ो और आनक आदिवाद्यों की ध्वनि के साथ ये दोनों नरश्रेष्ठ जोर जोर से सिंहनाथ कर रहे थे उस समय वे दोनों पुरुष रत्न नेघों की गंभीर गर्जना के साथ उदित हुए चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे महाधरुर्मंडल मध्य गाउ भव सुवर्च सौ बाढ़ सचराचरम जगत रणभूमि रण में वे दोनों वीर चराचर जगत को दग्ध करने की इच्छा से प्रकट हुए प्रलय काल के दो सूर्यों के समान शत्रुओं के लिए दुस्सह हो रहे थे कर्ण और अर्जुन रूप में दोनों सूर्य अपने विशाल धनुष रूपी मंडल के मध्य में प्रकाशित होते थे सहस्रो बाण ही उनकी किरण थे और वे दोनों ही महान तेज से संपन्न दिखाई देते थे उमता कास्परम महाकवे वीत भय समीय महेंद्र जम्भा विभकर्ण पांडवू दोनों ही अजय और शत्रुओं का विनाश करने वाले थे दोनों ही अस्त्र शस्त्रों के विद्वान और एक दूसरे के वध की इच्छा रखने वाले थे कर्ण और अर्जुन दोनों वीर इंद्र और जम्भासुर के समान उस महासमर में निर्भय विचरते थे तो महाश्राणी महाधनुर्धर विमंचमाना चमना विशुभिधयान कई परस्परम चा महारथो नि वे महाधनुधर और महारथी वीर महान अस्त्रों का प्रयोग करते हुए अपने भयानक बाणों द्वारा असंख्य मनुष्यों घोड़ों और हाथियों का संहार करते और आपस में भी एक दूसरे को चोट पहुँचाते थे तथो तो तो विशस्त्रो पुनरान नरोत्तमाभ्याम कुरश्रया सनागपत्य स्वरथाध तथा यथा सिंह तबनऊस जैसे सिंह के द्वारा घायल किए हुए जंगली पशु सब और भागने लगते हैं उसी प्रकार उन के द्वारा बाणों से पीड़ित किए हुए कौरव तथा पांडव सैनिक घोड़े रथ और पैदलों सहित दसों दिशाओं में भाग हुए तथा भोज सार सोबलास महारथा पंच धनंज याच्युत महाराज तदनंतर दुर्योधन कृतवर्मा शरदान के पुत्र कृपाचार्य और कर्ण ये पांच महारथी शरीर को पीड़ा देने वाले बाणों द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन को घायल करने लगे धनुषा मितुधी रथा चतुता धनं समम प्रमध्या सर्वोत्तम यद एक अर्जुन ने उनके धनुष तरकस ध्वज घोड़े रथ और सारथी इन सबको अपने बाणों द्वारा एक साथ ही प्रमथित करके चारों ओर खड़े हुए शत्रुओं को शीघ्र ही भिन्न डाला और सोतपुत्र कर्ण पर भी बारह बाणों का प्रहार किया अथाव्यता शतम रथ शत गजाश्चुन आततायि शकास्ाराजमनावर इज घ तदनंतर वहाँ सैकड़ों रथी और सैकड़ों हाथी सवार आततायी बनकर अर्जुन को मार डालने की इच्छा से दौड़े आए उनके साथ शक्त तुषार यवन तथा कामबोज देशों के अच्छे घुड़सवार थे धनंजय शत्रुघना चुनौत परंतु अर्जुन ने अपने हाथ के बाणों और द्वारा उन सब के के उत्तम उत्तम अस्त्रों को काट डाला, मस्तक खट -कट कर गिरने लगे। अर्जुन ने विपक्षियों के घोड़ों हाथियों और रथों को तथा युद्ध में तत्पर हुए उन शत्रुओं को भी पृथ्वी पर काट गिराया तथोअर इच्छे तथाधुवादाशिष तमी ऋता निपेतुरप्योत्तम पुष्पृष्ट सुगंधि गवनेता तत्पश्चात आकाश में हर्ष से उल्लित हुए दर्शकों द्वारा साधुवाद देने के साथ साथ दिव्य बाजे भी बजाए जाने लगे वायु की प्रेरणा से वहां सुंदर सुगंधित और उत्तम फूलों की वर्षा होने लगी तद्भुत देवताओं और मनुष्यों के साक्षित्व में होने वाले उस अद्भुत युद्ध को देखकर समस्त प्राणी उस समय आश्चर्य से चकित हो उठे परन्तु आपका पुत्र दुर्योधन और सुत कर्ण ये दोनों एक निश्चय पर पहुंच चुके थे अतः इनके मन में न तो व्यथा हुई और नाद दुर्योधन साम्य पाण्डव अलम विरोधे नग्रह गुरु समोह महावी तथा प्रमुखा महारथा तन्नंतर द्रोण कुमार अश्वस्थामा ने दुर्योधन का हाथ अपने हाथ से दबाकर उसे सांत्वना देते हुए कहा दुर्योधन अब प्रसन्न हो जाओ पांडवों से संधि कर लो विरोध से कोई लाभ नहीं है आपस के झगड़े को धिक्कार है तुम्हारे गुरुदेव अस्त्रविद्या के महान पंडित थे साक्षात ब्रह्मा जी के समान थे तो भी इस युद्ध में मारे गए यही दशा भीष्म आदि महारथियों की भी हुई है अहम तो अद्यो ममचा पिमा तुला प्रसाद राज्यम सह पांडवेश्चिरम धनंजय सामृति वितों माया जनार्दनो नोद मेक्षति मैं और मेरे मामा कृपाचार्य तो अवैध हैं इसीलिए अब तक बचे हुए हैं अतः अब तुम पांडवों के साथ मिलकर चिरकाल तक राज्य शासन करो अर्जुन मेरे मना करने पर शांत हो जाएंगे श्री कृष्ण भी तुम लोगों में विरोध नहीं चाहते हैं युधिष्ठिरो दया तो पाथेश्चर्यकृत संविदे प्रजा शिव प्राप्त या तव व्रजंत शेषा स्पुराण बांधवा नृव्तुद्धाश्चंत सैनिका न चेदच्रो सीधरा दिप ध्रुव प्रतप्ता सिर्युदी युधिष्ठिस्व तो सभी प्राणियों के हित में ही लगे रहते हैं अत भी मेरी बात मान लेंगे बाकी रहे भीमसेन और नकुल सहदेव तो ये भी धर्मराज के अधीन है अतः उनके इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे इस प्रकार पांडवों के साथ तुम्हारी संधि हो जाने पर सारी प्रजा का कल्याण होगा फिर तुम्हारी इच्छा से थगे संबंधी भाई बंधु अपने अपने नगर को लौट जाए और समस्त सैनिकों को युद्ध से छुट्टी मिल जाए नरेश्वर यदि मेरी बात नहीं तो निश्चय ही युद्ध में शत्रों के हाथ से मारे जाओगे और उस समय तुम्हें बड़ा पश्चाताप होगा वृद्धम पितरमालोक्य गांधारी कृपालुर बूढ़े पिता धित्राष्ट्र और यशस्विनी माता गांधारी की ओर देखकर दयालु धर्मराज युधिष्ठिर निर्य अनुरोध करने पर भी संधि कर लेंगे यथोचित वैराज्यम अनुस्यति प्रभु विपक्षी सर्वशास्त्राथ तत्वी वे सामर्थ्यशाली विद्वान उत्तम बुद्धि से युक्त धैर्यवान तथा तो संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले हैं अतः राज्य का जितना भाग उचित है, उस पर शासन करने के लिए वे तुम्हें स्वयं ही आज्ञा दे देंगे। धर्मात्मा विग्रह मते कृष्ण स्वजन प्रतिनिधा युधि वैर दूर कर देंगे क्योंकि आत्मीय जन से कोई भूल हो जाए तो उसे अक्षम्य अपराध नहीं माना जाता श्रीकृष्ण भी यह नहीं चाहते कि आप में कला हो वे सजनों पर सदा संतुष्ट रहते हैंजुनौ चो भव्रे पुत्रौ च पांडव वासुदेव मते च पांडव से धीमता स्थाते पुषव्याघ्रा तयर्वचन गौरवात् भीमसेन अर्जुन और दोनों भाई मादरी कुमार पांडु पुत्र नकुल्ण तथा बुद्धिमान की राय से चलते हैं अतः ये पुरुष उन दोनों के आदेश का गौरव रखते हुए युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे रक्ष दुर्योधन आत्मान आत्मा सर्वस्व जीवन यत्न जीवन भद्राणी पश्य दुर्योध तुम सेम ही ही ही अपनी रक्षा रक्षा करो करो आत्मा ही सब सुखों का भाजन है जीवन के लिए प्रयत्न जीवित रहने वाला पुरुष कल्याण का दर्शन करता है राज्यम सृष्ट भद्रम तेजी कल पते मृत से न कौर नाज्यम कुत सुखम तुम्हारा कल्याण हो तुम जीवित रहोगे तभी तुम्हें राज्य और लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है गुरुनंदन मरे हुए को राज्य नहीं मिलता फिर सब सुख कैसे प्राप्त हो सकता है दो साम्यतम पांडवी साधम शेषमु भारत लोक में घटित होने वाले इस प्रचलित व्यवहार की ओर दृष्टिपात करो पांडवों के साथ संधि कर लो और कौर कुल को शेष रहने दो मम कुरनंदन ऐसा समय कभी न आवे जबकि मैं इच्छा इच्छानुसार तुमसे कोई अहित कर बात कहूँ अत अच्छा महााह तुम मेरी बात का अनादर न करो धर्मेत मत राये चेत परमशेयरवश कुरुवंशस्य वृद्ध मेरा यह कथन धर्म के अनुकूल तथा राजा और राजकुल के लिए भी अत्यंत हितकारी है यह कौरवंश की वृद्धि के लिए परम कल्याणकारी है प्रजाहीत कुल सुखाव पथ्यमा संयुक्त न नज सती नर व्याघ्रमे निश्चिता मतिताम ते नरशेष ममित शुभम अतो न्य राजेन्द्र विनाश सुमहावे गारा गांधारी नंदन निरज वचन प्रजाजनों के लिए हितकर इस कुल के लिए सुखदायक लाभकारी तथा भविष्य में भी मंगलकारक है नरशेष्ठ मेरी यह निश्चित धारणा है कि कर्ण नर अर्जुन को कदापि जीत न सकेगा अतः मेरा यह शुभ वचन तुम्हें पसंद आना चाहिए राजेंद्र यदि ऐसा नहीं हुआ तो बड़ा भारी विनाश होगा कृतं जदे के न भगवान नक्षरा किट धारी अर्जुन ने अकेले जो पराक्रम किया है इसे सारे संसार के साथ तुमने प्रत्यक्ष देख लिया है ऐसा पराक्रम न तो इंद्र कर सकते हैं और न यमराज न धाता कर सकते हैं और न भगवान यक्षराज यक्ष राजकुबेर अथुण धनंजयो न चातिवर्ते सवान नातीवर्तिशति च सदा कृषति तथी त्र सममु यद्यपि अर्जुन अपने गुणों द्वारा इससे भी बहुत बड़े चढ़े हैं तथापि तो मुझे विश्वास है कि मेरी कही हुई इन सारी बातों को कदापि नहीं टालेंगे यही नहीं वे सदा तुम्हारा अनुसरण करेंगे इसलिए राजेंद्र तुम प्रसन्न हो और संधि कर लो मान परम सदाई तस्ता परमाच्य सौहृदा निवारयप्य भगवान संप्रण्य भविष्य तुम्हारे प्रति मेरे मन में भी सदा बड़े आदर का भाव रहा है हम दोनों की जो घनिष्ठ मित्रता है उसी के कारण मैं तुमसे यह प्रस्ताव करता हूँ यदि तुम प्रेम पूर्वक राजी हो जाओगे तो मैं कर्ण को भी युद्ध से रोक दूंगा चाजित प्रतापतम चतुर्विधम तदस्त सर्व तब पांडवेश चार प्रकार के मित्र बतलाते हैं एक सहज मित्र होते हैं जिनके साथ स्वाभाविक मैत्री होती है दूसरे हैं हैं हैं संधि करके बनाए हुए मित्र तीसरे वे जो जो धन देकर अपनाए गए किसी के प्रबल प्रताप से प्रभावित हो स्वतः शरण में आ जाते हैं वे चौथे प्रकार के मित्र हैं पांडवों के साथ तुम्हारी सभी प्रकार की मित्रता संभव है निर्सर्गत तब अभी रबान पुन सांथमु हे वै प्रसन्ने यदि मित्रता हतम कृतम सैज्जगत स्वया तोल वीर एक तो वे तुम्हारे जन्मजात भाई हैं अतः सहज मित्र हैं प्रभु फिर तुम संधि करके उन्हें अपना मित्र बना लो यदि तुम प्रसन्नता पूर्वक पांडवों से मित्रता स्वीकार कर लो तो तुम्हारे द्वारा संसार का अनुपम हित हो सकता है सह स एव मुक्तोतन स्वयं चतुर्मना ब्रवी य पे पे ने जब इस प्रकार इसकी बात कही तब दुर्योधन उस पर विचार करके लंबी सांस खींच कर मन ही मन दुखी हो इस प्रकार बोला सखे तुम जैसा कहते हो वह सब ठीक है परंतु इस विषय में कुछ मैं भी निवेदन कर रहा हूँ अतः मेरी बात भी सुन लो उक्तवान निहतुस न तत्परोम भवत कुम इस दुर्बुद्धिभीम सेन्य सिंह के समान हट पूर्वक का वध करके जो बात कही थी वह तुमसे छिपी नहीं है वह इस समय भी मेरे हृदय स्थित होकर पीड़ा दे रही है ऐसी दशा में कैसे संधि हो सकती है न नापिकर्णम प्रहसे दृणुनों महा इसके सिवा भयंकर महापर्वत मेरु का सामना नहीं कर सकती उसी प्रकार अर्जुन इस रणभूमि में कर्ण का वेग नहीं सह सकते हमने हठपूर्वक बारंबार जो वैर किया है उसे सोचकर कुंती के पुत्र मुझ पर भी नहीं करेंगे न चा कर्णम गुरपुत्र संयुगान उपारेर्हसी वक्त श्रमेण युक्त महताुट तमेस कर्ण प्रशुभम हनिष्य अपनी मर्यादा न छोड़ने वाले गुरुपुत्र तुम्हें कर्ण से युद्ध बंद करने के लिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि इस समय अर्जुन महान परिश्रम से थक गए हैं अतः अब कर्ण उन्हें बलपूर्वक मार डालेगा तब मुक्चा सके तवात्मज स्वानुशासनिकान विनिघ्नता भेद्रवता हिता अश्वत्थामा से ऐसा कहकर बारम्बार अरुण विनय के द्वारा उसे प्रसन्न करके आपके पुत्र ने अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा अरे तुम लोग हाथों में बाँ लिए चुपचाप बैठे क्यों हो मेरे सत्रों पर टूट पड़ो और उन्हें मार डालो यति श्री महाभारती कर्णपर्वणी अश्वस्थामा वाक्य अष्टाशीतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में अश्वस्था का वचन विषयक अठासीवा अध्याय पूरा हुआ